प्रतिकलेगा नाव आत्मा स्विकवता आकाशवत नो असंग्य पारधना तो अयुगा आत्मा स्वतः विचार को प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि निरवय जैसे आकाश है इसलिए आत्मा अविचय है नीति परतः पर से आत्मा विकार को प्राप्त करे ये भी नहीं बनेगा क्योंकि आत्मा असंग असंगी और कार्य कार्य नहीं तो पराधीन विकार पराधीन असम्भव किंतु आत्मनि स्वनिष्ठावा विक्रिया अधिष्ठानदी विक्रिया बिक्रिया आत्मा में तो आत्मनि विक्रिया स्वनिष्ठा विक्रिया अथवा अधिस्थान निष्ठा बिक्रिया है अधिष्ठान आदि में होने वाली विक्रिया आत्मा में है अथवा अपने विक्रिया है नाद्य स्वनिष्ठ विक्रिया अनुपत आत्मन दर्शित आत्मा विक्रिया है। है। है दिखाया इसका विक्रिया आत्मन स्वीय एवं विक्रिया स्वस्थ भविमर् विक्रिया मानेंगे तो स्वकिया विक्रिया आत्मा में होना होगा परक नहीं ये तो तो और सा अयुक्त है निर्व स्वकीय विक्रिया नहीं हो सकती और अन्य विक्रिया उसमें द्वितीयम दूसरी थी न अधिष्ठानादिनाम नाम कर्माणि से हो अधिष्ठान आदि का जो कर्म है अधिष्ठानदि में विक्रिया है वो आत्मनिष्ठ क्रिया कैसे होंगे अधिष्ठानादिना कर्माणी जो क्रिया वो आत्मकर्तृ आत्मा उसका चलता आत्मा में क्रिया नहीं हो ठीक तो तो तो है आदि के कृतम कर्म तदयुगा आत्मनि आग्छतिशंक अधिष्ठान कर्म क्रिया होती अधिष्ठादी के संबंध होकर के आत्मा में आ जाएगा तो कर्म ऐसा शंका के अनुसार तदागमन तो वास्तव आवेद्यम बा अधिष्ठादीष क्रिया आत्मा में आ जाएगी क्या वास्तव है या आवेद्य आदि दूष वास्तव नहीं हो है न परस्य कर्म परे नकृतम आगंतुमति परे न आत्मा न परस्य अधिष्ठान आदि कर्म आगंतु एक व्यक्ति ने कर्म नहीं किया दूसरे नहीं किया वो कर्म इसमें आ जाएगा ऐसा नहीं हो सका है अधिष्ठान निष्ठा कर्म आत्मा के द्वारा नहीं होता आत्मा में नहीं आ सका है टीका में द्वितीय निरस्त कहेंगे आविद्य कहे परकर्म अधिष्ठान आदि का कर्म आत्मा आत्मा में आ जाएगा आविद्य का आविद्य का यदि आये यू तो अविद्यागमित न तत् तो अविद्या से अधिष्ठान का कर्म आत्मा में गमित ज्ञापित ज्ञान होता है न तत् आत्मा का कर्म ही हुआ टीकाने आत्म ने अविद्या कर्म न आत्मीय दृष्टानभ्यादी अविद्या के द्वारा प्राप्त आरोपित जो कर्म है आत्मा वो आत्मीय नहीं होगा जो दृष्टान्त के द्वारा प्रतिपादन करते खास में यथा युक्ति रजतत्व अवदया अद्यम शुक्ति नहीं शुक्ति में नहीं है तथा धर्म नहीं है अविद्या वास्तव नहीं है दूसरा दृष्टांति यथा तलमलबत्व बालैर्गमित अदया नकाश से बाले अवेकि गिता ज्ञात तलमलबत्व तल ही कटाह मलि आकाश में अविद्या से भ्रांत से ज्ञाते आकाश का वो धर्म नहीं हो सकता है जो आविज्य का धर्म उसमें आज करके नहीं होगा मरुभूमि जल कल्पित मरुमि गिली नहीं होती तथा तो अधिष्ठानादि विक्रिया तेसा में इसे न आत्मा अधिष्ठानादिष्ठ विक्रिया उनमें ही है आत्मा में नहीं आत्मनो अभिक्रियना कर्तृत्वाभावे फलित है आत्मा अभिक्रिया होने से करता नहीं करतृत्व तो नहीं तो निष्पन्न हुआ क्या कहते तो तस्मात्तमुक्तम अहंकृतत्व तो बुद्धि लेप अभा विद्वान न हंति न निबद्यती ये जो कहा गया है अहंकृतत्व तो बुद्धि अहंकर्ता इसे बुद्धि और लेप नहीं होने से संबंध नहीं होने से विद्वान न हन्ती न मरता है न तत्परयुक्त तो फल से बंधन को प्राप्त तो करता है ननु प्रागेव न न प्रागे आत्मन अविक्रिय प्रति तदिह तस्चार पहले ही कह दिया फिर क्यों कहते नहन्यते इति ना नहन्यते न प्रतिज्ञा पहले की और न जायती हेतुवचन अविक्रियम उत्तर न जायते कहकर केके हेतु कथन करके आत्मा अभिक्रिय कहकर वेदा विनाशीन मित्र विद कर्माधिकार निवृत्ति में शास्त्रादु संक्षेप वेदाविनाशीन नितम यम अजमे हैं वो कर्म नहीं कर सकता है उसके द्वारा विद्वान का कर्माधिकार निवृत्ति दिखाया शास्त्र के आदि में संक्षेप से पहले कहा कह करके प्रथम जिसको कहा गया मध्य प्रसारिता तस्त्रसंग विभिन्न स्थान में उसका विस्तार किया गया प्रसंग कर पर यहाँ अष्टाद्या में इतंहति शास्त्रा पिंडीकरण शास्त्रार्थ एक करें बताने कर के लिए विद्वान न हमें न नह निबध्य प्रतिज्ञा है ना हंसी नेतुपूर्वक संक्षिप्त उ हेतु देकर के न जायती हेतु देकर के संक्षेप करे कहा गया मध्य तत्र प्रसंग प्रसारित प्रसंग करके उसको विस्तार किया गया कर्माधिकार निवृत्ति में यह उपहार कर्माधिकार ज्ञानी का नहीं अधिकार से निवृत्ति अनुपहर करते प्रतिज्ञात हेतु न उपादित अंत निगमन किमर्थम जिसकी प्रतिज्ञा हुई उसके द्वारा हेतु के द्वारा प्रतिपादन करके अंत में निगमन जैसे पर्वतो बिमान ये सब तो प्रतिज्ञा बाकी है हेतु धूम प्रतिपा क्या ये धूम तथा पर्वत धूमवान है निगमन होता है हेतु के द्वारा प्रतिपादन करके अंत में निगमन किया जाता है यहाँ क्यों करते हैं? किमर्थम ऐसा संक्रमण से कहते शास्त्र पिंडी करना है शास्त्र के ही अर्थ निश्चय करने के लिए कर्माधिकार विशेष विदुषो न स्थित तथा देहाभिम अभावित सती इति अभीत्थत्थसर्मसिद्धेरिष्टमीष्ट मिश्रेत कर्म फल संूप युक्तमे कर्म प्रस्तुतम उपस कर्माधिककार विदुष न ज्ञाकर्मेना तरह देहास देह में अहम ऐसा नहीं है अभीत्थत्थसम चागसीदे अभीद्याकर्म कह आत्मा कर्म अविद्यक कर्म है उसका त्याग मन से हो जाता है अपने आत्मा में नहीं तो क्या कर सकता है ज्ञानी तो ज्ञानी के लिए सन्यासी के लिए अनिष्टम इष्टम विष्ण तीन प्रकार कर्म फल न ना संन्यास नाम क्वित कहा था भगवती त्यागी नाम प्रत्येक अत्यागी तो अधिकारी के लिए तीन प्रकार कम है अनिष्ट कर्म फल है नरकादि नीचजुर्म इष्ट है स्वर्ग देवतादि मिश्र है पुण्य पुण्य मिश्रा मनुष्यदि दीन प्रकार कर्म बलो सन्यासी को नहीं होगा पहले कहा था व्युक्त यथार्थ इम प्रकृत उसका प्रकरण उपसंहार करते सति अविद्या देहवृत्तानुपपत्त अविद्याताशिष कर्म संसोपत्न्यासिनाष्टादी त्रिव कर्मण फल नीत देहवृत्ताभि तो हम ऐसे अभिमान नहीं बनते अविद्यात अशेष कर्म संन्यास हो सकते जितने कर्म है सब अविद्यात है सब कर्म संन्यास हो सकता है अज्ञान से ही कर्म संन्यासियों को अनिष्ट आदि त्रिविध हम कर्मानुफल नवते तीन प्रकार कर्म का फल है अनिष्ट इष्ट और मित्र ये नहीं हुआ कहा गया था ये प्रामाणिक उपपन्न हुआ तब तो विपर्या से इतरेश भवती और अज्ञानिक कर्म फल होगा क्योंकि उसके विपरीत है उनको तो हम अभिमान है देता तो अपरिहार्य इसका परिहार नहीं कर सकते अज्ञानियों को इष्ट अनिष्ट मिश्र तीन प्रकार का फल अवश्य प्राप्त होगा इसका परिहार नहीं कर सकते सा तो ये पुनर्विद्वांसव देहाभिमानी न अज्ञानी देहानीय देह में हम बुद्धि करने वाले तेषात्रि कर्मफलम संभवती तीन प्रकार कर्मफल अनिष्ट इष्ट मिश्र हेतु अश्र संभवे हे। हेतुवचन सिद्धम हेतुकथन के कि देहावश्य ही तो होगा निगमन निगम करते तपर्य हेतु कथन के द्वारा निगमन सिद्धर्थका निगम के अध्यक्षनादाविको देहागायुगा कर्माधिकार इति देहाभिमावात्षा कर्माकार निवृत्तिपरसम संक्षिप आहत द्वारा किया गया कर्म न आत्मकृत आत्मा कर्म नहीं अविदा कर्माधकार अघ्न कह कर्म अभिमान देहाभिम त्यागा युगा कर्म त्याग नहीं कर सकते न ही कशणमती जाते हैं देहाभिमान देहाभिम ज्ञानी का देहाभिमान नहीं हुन से कर्माकार निवृत्ति संभव ये उपसंगतम अर्थ संक्षेत करते गीताशास्त्र अर्थ उपस उतता गीता गीतार्थो का जो अर्थ है वह वेदार्थे और ग्राहे स एष वेदारो निपुणमति पंडित प्रतिपस्त है ये तत्र तत्र प्रकरण विभाग ने दर्शित्मा शास्त्र न्याय अनुसारेण जो गीता शास्त्र का अर्थ सव सर्वेदार संपूर्ण वेदाथ का सारा निपुणमत पंडित निपुण मत अच्छी बुद्धि वाले पंडितों विचार करके इसको निश्चय करना चाहिए यह विभिन्न स्थानीय तत्र तथा प्रकरण विभाग के द्वारा हमने दिखाया शास्त्र न्याय अनुसार शास्त्र प्रमाण आगम शास्त्र प्रमाण युक्ति के अनुसरण करके बताया टीका न कथम अयमअर्थ वेदार्थों प्रतिपत्म शक्यते त्र गीता का जोर अर्थ है वही वेदार्थ ये के समीक्षा कर सतते हैं निपुणमति ही विचार करे समीक्षा करे भाष्यकृता मान युक्तिभ्याम विभज्य अनुक्त स्वाद ना्य अर्थ से उपाधेयत्व भाष्यकार ने विधायक के प्रमाण युक्ति द्वारा नहीं कहा है तो इससे अर्थ ग्राह्य नहीं होगा ऐसा संक्राम से कई बात नहीं प्रकरण विवाह के द्वारा तथा तक हमने स्पष्ट बता दिया शास्त्र युक्ति के द्वारा बताया इसलिए यही मतलब यही ग्राह्य है तो <coughs> शास्त्रोपसार उत्तम उत्तम अर्थमित प्रवर्तकोपदेशवस्था उत्ता भाष्य में अथ इधा कर्मण प्रवर्तक उच्च अथ इधशब्द का शास्त्रोपस आनत अथ भाष्यम जो के शास्त्रोपस अन अथवा आगेत्री का इधमी प्रवर्तक उपदेशापेक्षवस्था होता है कर्म के प्रवर्तक कारण उसका उपदेश करेंगे उपदेश अवस्था में इधानी अथ इधानी तेसा कर्मणाम प्रवर्तक उच्चते जो कर्म का प्रवर्तक किससे कर्म होता है ये प्रवर्तक कर्मणाम ये सो विदा नाधिकारो अधिकारो अभिदा चाधिकार तेम तेषा कर्म जिन कर्म में ज्ञानियों का अधिकार नहीं है और ज्ञानिक अधिकार है उन कर्मों का प्रवर्तक कौन है ज्ञान शब्द कर्ण वित्पत्तिया ज्ञान मात्र ये कर्मों का प्रवर्तक प्रेरणा करता है कारण है ज्ञान जेय परिज्ञानकार त्रिविधा कर्म चोदना तेह करते जेय ज्ञाए ऐसी ज्ञानी करते हैं सर्वे के ज्ञान ज्ञे ज्ञातव्य ये है अपरिज्ञाता है परिज्ञाता है भुक्ता अविद्या अविद्या कर्मचोदन कर्मचोदना है कर्म का प्रवर्तक चोदना क्रियार्तकर्तन आहूत भाष्य मर्मचोदना क्रिया का प्रवर्तक के तीन प्रकार ज्ञान जेय और ज्ञाता ज्ञाता है उपाधि अविद्याधिक जीव कारणम कर्म करते करन, थे करण है क्रिया चलन करणम बाह्य शक्षरा इंद्रिय अंत बुद्धि कर्म क्रिया और करता, तो करता है कर्म करने वाले कर्ता है स्वतंत्र कर्ता कहा गया जो अन्य का व्यापार करे अन्य से व्याप करने करने का प्रेरक कर्ता इसे तीन प्रकार कर्म है संग्रह कर्म संग्रह कर्मणाम संग्रह कर्म ज्ञान अर्थ ज्ञानम ज्ञानम सर्व शिक्षा सर्व विषय ज्ञान ज्ञान सर्व विषय ज्ञान ज्ञान से, अच्छा से? से अभी सर्वय ज्ञान जेय शब्दी तदगद सब ज्ञान को ग्रहण करना और ज्ञान के विषय जेए भी सर्वातव तथा जेय ज्ञातव ज्ञानयोग्यदिवर्वच्य सर्व तथा परिज्ञाता का अवश्य उपाधिक्षणोंकोक्ता एक उपाधिक्षणत्म तत्प्रधान उपाधि प्रधानत्म उपाधि प्रधान होने से उपहित हुआ उपहित वस्तु पारमार्थिक नहीं उपाधि उपाधिक्त हो गया तस् अवस्तृत्वा अभिद्या विशेषण जब उपाधि हो गया उपहित हो गया और अवास्तव है अभिद्याशेषण उपाधिलक्षणों अद्याकभक्ता का प्रवर्तक प्रवर्तक है है प्रवर्तकमिति विशेषेक्या चोदना क्रियावचनमें वाक्याणी साम चोदने की क्रिया प्रवर्तकन में आहु क्रियार्तकर्मा संबंध ज्ञान जेय पत्र ये तीन भवेक अभ्या और कर्म चोदना तो प्रावर्त है कर्म का प्रवर्ति क्रिया का प्रवर्तक तो सर्वकर्माण प्रवर्ति तीन प्रकार हे ज्ञानादिना ज्ञात तीन प्रकार ज्ञान जेपरजा कर्म चोदनावृतिकर्तकत्व अन्वेन साधि ज्ञान जेयपरजाता ये सर्वकर्म का प्रवर्तक अन्वके दर कहते ज्ञादी संत आनुपादना प्रयोजनकर्मार्भ सर्वकर... से ज्ञान ज्ञान और ज्ञान का उत्ती होने पर ही हान उपादान आदि प्रयोजन अनिष्ट का हान त्याग इष्ट का उपादान ग्रहण हानोपान आदि प्रयोजन यसे आरम्भ से आरम्भ हानोपान आदि प्रयोजन हान अथ उपादन के लिए सर्वकर्म आरम्भ होता है हानुपादन आदि इसमें आदि आदि पदन उपयेक्षा वक्षित कुछ ग्रहण करते कुछ त्याग करते रास्ता में जाते हैं कुछ पत्र, कुछ गिरा पीछा कर देते है कर्णम इत्यादि सात्पर न कर्म कर्म संग्रह ना तथा पंचभिधीसान आरब्धम पांच के द्वारा आरंभ हुआ कर्म अधिष्णा तो करता कर्ण चर्थ तो विधम फैलाया त्रिधा तीन प्रकार होता है, कर्म कर्म इता प्रवर्तक ज्ञान जर्म का प्रवर्तक होने से ततः के अंक्त श्लोक भागमतीच्य बाह्य सूत्रदुद्ध्याद्यम अंत दिवध करन कर्ण लूट कृत्यार कर्म उत्तर लक्षण कर्मेव स्फुटी और कर्म है स्थिततम कर्तु क्रियाया व्याप्यम कर स्थितम कर्म क्रिया व्याप्यमान क्रिया के द्वारा संबंध्यमान होता है कर्म है। आगे कर्ता स्वतंत्र ही कर्ता शुत्र है स्वतंत्र कर्ता तो कर्ता में स्वातंत्र क्या है कारक प्रयोज्य तत्पित इतर कारक से प्रयुक्त नहीं होता है स्वयं अन्य कारकों को प्रयोग करता है चैत्र का समी चैत्र कर्ता कुठार का प्रयोग करता है प्रेरणा करता अन्य कारक से प्रेरित नहीं होता है इसलिए स्वतंत्र है करता करना नाम व्यापारयिता कर्णों को व्यापार करने वाले ही करता है उपाधिलक्षण इति उपाधिधान संग्रह संग्रह संग्रहकार अस्मति संग्रह संग्रह त्या कर्म संग्रह तो कर्म संग्रह कथे कर्म संगकर्म का संग्रह कैसे होगा उतार कर्म येषु त्रिष् सामेती कर्मसंग्रह करना करता कर्म चिन्ह होने पर ही कर्म होता है इनमें संबद्ध है इसे तीन प्रकार कर्म संग्रह कर्म ही प्रसिद्धम कारकाश्रय भाव कारक में आश्रित्व होता है कारकाश्रय जिसका कार्यक्रम आश्रित होने से ये कर्म संग्रह तीन चिन्ह हो गए अन्तर श्लोक दशकतात्पर्य आगे आने वाले दस तो श्लोकों का तात्पर्य कहते हैं भगवान बास्व्यकार अथईदानी क्रियाकारकाना का गुणात्मक सप्तरजतम गुण भेद तस्वी भेदो वक्त आरभ्यते क्रियाकारक का गुणात्मक क्रिया हो कारक का हो फलस्वी तो का सब त्रिगुणात्मक सप्तरजतम त्रिगुणात्मक होने से त्रिगुण गुणभेद्रिविध तीन गुण सप्तर दशम गुण के भेद से क्रिया कारक तीन तीन प्रकार भेद ये क्रियाकार इसलिए आगे आरंभ करते हैं ठीक ज्ञानादि प्रस्तावान अर्थ शांत अफरिदान ज्ञान ज्ञे फरिज्ञाता ये कर्म प्रवर्तक का इसके बाद अभी कहते हैं त्रिविध सब का फल तीन तीन प्रकार सत्तर जम भेदन ये कहना है इधुत ज्ञानादि के अवान्तर के अवांतरभेदेक्षा होने पर अभी कहते तीन तीन प्रकार तुणभेदात्र हेतुम गुणभेद से तीन प्रकार क्यों क्योंकि गुणात्मक गुणभेदेद होगा भेद वक्त आरभ्यते वक्त वक्ष्यम श्लोक नवक आगे कहना है, इसलिए आरंभ करते हैं। एवं करतेमद प्रतिज्ञा क्रीय प्रथम भेद करते इति आरभ्य ज्ञान कर्मच कर्ता चीथ गुणभेद ज्ञान कर्मचर्ता रोच्य गुण संख्या च ज्ञान कर्मचार गुणभेदक गुणसख्या प्रच्य से कर्म और कर्ता तीन प्रकार ही गुण के भेद से कहा जाता है गुणसख्या सांख्यशास्त्र में उसको भी भेद से सुनो अथईदान क्रियाकेशन कर्म चंता चर्म का यहाँ कर्तम कर्म नहीं है ना न कर्म, कर्म क्रिया ज्ञानम कर्म। कर्मचार कर्म, कर्म, कर्म।, कर्म, का कर्म क्रिया न कारक पारिभाषिकतम कर्म कर्म कर्तम कर्मकारक नहीं है ना कर्म क्रिया है चलनात्मक कर्म कर्मेति कर्तरीक्षतम कर्मेट यते त्र कर्म कर्म शवाक्यम कर्तरीक्षकर्म तो पिभाषित कर्महि कर्म व्याकर क्रिया चलनात्मक कर्म गुणातिधांतर ज्ञानादिषु नधारय अवधान गुण को छोड़कर के अन्य प्रकार ज्ञान आदि में तीन प्रकार है अन्य प्रकार ही नहीं निश्चय करने के लिए कर्ता है, कर्म का क्रिया का निर्वर्तक त्रिधेव अवधारण त्रिथा एवं अवधारण कहते गुण व्यतिरित जाभाव प्रदर्शनाथम गुण को छोड़ कर अन्य जाति अन्य प्रकार जाति ही नहीं तीन, तीन गुणातिर विधानतरम ज्ञा से नई से निर्धारित अवधान गुण को छोड़ कर ज्ञा प्रत्येक गुणभेदे त्रैविधे प्रमाण ज्ञा प्रत्येक कर्म ज्ञानकर्ता प्रत्येक गुणमय से तीन तीन प्रकार प्रमाण करतेच्यतेख्याख्याल शास्त्री बीच पृच्यते कथ्युसास्त्री नापील पातंजल्यादास्त्र विरोधा प्रमाण कपम प्रमाणी कपिलइद का पतंजलि पतंजलिदी पातंज शास्त्र योग विरोधा और तो अमेर कथम यहाँ प्रमाणीये प्रमाण करते हैं तत्र गुणसा गुणभक्तिषय प्रमाण में गुणसख्याणक्तिषय में प्रमाण है पर्रमेक विषय यद्यप्य है एक के विषय में ब्रह्मिक विरुद्ध है गुण के विषय में उनका शास्त्र प्रमाण है में विषय से ठीक है अविरुद्धम अद्यपि ही पारमार्थी के तत्व इसी विषय में विरोध होने का है किन्तु गुण संख्या विषय में उनका शास्त्र कोई विरुद्ध नहीं यद्यपि कापिलादय गुणवृत्ति विचारे व्यापारस्य गौणव्यापारस्थाधिर निरूपण से निपुणस्तप तभी शास्त्र प्रमाणीकृत आशंका कपिलालपतलादी गुणवृत्ति विचारे गुण के व्यापार विचार कर गौणव्यापारोगाधर गुण प्रयुक्तव्याण निपुण गुण प्रयुक्तव्यापार भोगा निरूपण में निपुण फिर भी कथम तबियं शास्त्र प्रमाणीकृत उनके शास्त्र कैसे प्रमाण करते हैं ऐसा काुण गौण व्यापार इति निरूपण अभी त्रम वक्ष्य उपादीय न परमात्म ब्रह्मेक विषय विरुद्ध है तथा कपिल गुण गौण व्यापार निरूपण गुण गुण प्रत कार्य गौण भक्तृत्व आदि व्यापार निरूपण करने के लिए अभी प्रामाणिक है विचारक है इसलिए उनके शास्त्र भी अभी यहाँ प्रमाण करते वक्षम सुचे न आगे जो कहने वाले भगवान ये कापिल्य शास्त्र में भी कहा गया उसकी स्तुति के लिए उनका शास्त्र भी परमाणु रूप से देते कोई विरोध नहीं ज्ञादि प्रत्येक अभांतरभेद वक्ष्यमाण आगे प्रत्येक तीन तीन भेद वक्ष तंत्रातर भी प्रसिद्धि कथनम यह जो कहने वाले ये अन्य शास्त्रे में प्रसिद्ध कथन से वक्ष्यमा की यह उपयोगी वक्ष्यमाण ज अर्थ ज्ञानादि गुण भे से तीन तीन प्रकार है उसी की स्तुति करने के लिए कापिलादिदान कपिलम मत पातंजि का ग्रहण किया यह उपयोगी स्तुति के लिए तृतीय पाद अविरुद्धार्थ निगमयती तृतीय पाद्यति गुण संख्या ने इसका अर्थ कोई विरुद्ध नहीं अविद्धार्थ का निगम करते हैं न विरुद्ध निगम इत्यादि गुणसंख्या तो कहा जाता है इसकी व्याख्या है यथावत का थे यथा न्याय जैसे न्याय शास्त्र में कहा गया यहां सादी सदभेदाता गुणभेदा शन ज्ञान जरिजा ज्ञान कर्म करता भेद जात भेद वर्ग के भेद से तीन तीन प्रकार सुनो वक्ष्यमाण अर्थे मन समाधि गुरु के अर्थ सुन अभी शून्य का अर्थ तो आगे कहेंगे तो सुन का अर्थ भक्ष्यमाण अर्थ में मन का समाधान करो एकाग्र करो तो ज्ञान होगा ओन ज्ञानादिनाम ज्ञादी प्रत्येक त्रैवी ज्ञात प्रतिनादी प्रत्येक तीन तीन प्रकार ज्ञान कर्मकर्ता ज्ञान त्रैविध्या श्लोकत्रय अवतर पहले तीन श्लोक ज्ञान में त्रैवध्यवता ज्ञान के लिए तब तमुच्य ज्ञान तीन प्रकार पहले का तक तो सात्व ज्ञान विभक्तेषु उपनि सात्व ज्ञान सर्वूते नैक भाव्यये नैकम्यय अवक्तम विभक्सु तुधि सात्विकत्कूते तर्ज्ञानो येन सर्वभूतेषु विभक्तेषु विभक्सुक अव्यय भाव इच्यते तीक विभक्तूत अव्यय भावते एकूत विभक्त किए अभक्त एक, भ... एक, कि एक, एक ज्ञान हे एक भाव पदार्थ है अविनाशी जिस ज्ञान से इसे जानते हैं सब ज्ञान शास्त्री का ज्ञान है सर्वभूतेष् अव्यक्ता अव्यक्त से लेकर के पहले टीका भूतानी कार्य कारणात्मका उपाधि जाता सर्वभूते भूत कार्य कारणात्मक कार्य करनादि उपाधिजाता उपाधिवर्ग अद्वितखंडेकखंडेकर प्रत्येगात्मुत अबाधित तत्व ज्ञेते विवक्षित अखंडेकसैका अबाधित्ञे तु विवक्षत ये एक विवक्षित संक्षिपति सर्व भूतेषु सु अभ्यता स्थावरांते अभ्यक्त लेखनक स्थलपर्यत भूत ज्ञानन एक मोतृण मै विशिष्ट होरण्य भावस्तु हो, हो, भावशाक हो, आत्म वस्तु एक ही एकम एक वस्तु आत्म वस्तु अव्य भाव अव्यय न्यतीम न धर्मेगा कूटस्थ निचर् जो भाव आत्म वस्तु सर्वत्र एक है वह अव्यय है अव्यवस्था न व्य विकार को प्राप्त नहीं करता विकार दो प्रकार अपने स्वरूप से विकार नहीं होता है ना धर्म के द्वारा भी विकार होता है अर्थात तो कूटस्थ नि विवक्षित अव्ययकम संक्षिपति कूटस्थ निच कहा इच्छते येन येन देह प्रतिदेहं इछते ये पश्य पश्य पंच भावक्त वो भाव आत्मवस्तु देह तो न के विभक्ति दिहत भिन्न भीन किन्तु भावत्मस्के व्योगबत्म जैसे आकाश निरंतर है इस प्रकार एक है सब में है सौक्त प्रतिदेह विभक्त एक सज्जान अद्वैतात्मदर्शनम सात्विकर्शन विधि यहाँदर्शना का एक भाष्य तज्ञानी अद्वैतात्मदर्शन वही ज्ञान सात्विकर्शन विधि कहानी एक दैतदर्शन्यवती सत्वनता समयची आशंका होगा दैतदर्शन भी कुछ सत्गुण से सम्पन्न है वह सम्यक होगा इसके यहाँ दैतदर्शना राजस्थानी कामस्थ चाहिए नौ या जो राजस न साक्षात सं जो दर्शन दैतनेसम सम्यूता राजसताम साक्षात संसार उच्छेद के लिए समर्थन टीका हेतु महा राजनीतामी टीका यहाँ विस्पुरा राजस्थानी विस्पुरा वा वास्तव में साक्षात संसारोचित यहाँ विस्फुरा पृथ्वेश्लोक बना सर्वृत्म भाव अभी ज्ञान विद्युशास्व पृथक्न प्रियन नावान्न पृथकिधान पृथ्वन प्रियन नावान्न पृथविधान वेत्सु भूतेषु तज्ज्ञान विधिराजसम वेट भूते राजसम्ञाना पृथविधान विधि राजसम सर्वेषु भूतेषु यज्ञ नाथग्धन वेत्ती सर्वेषु भूतेषु अलग अलग अलगूतमे नावान्न पृथक आत्म वस्तु अलग अलग यज्ञानं वेति तो भिन्न भिन्न भिन ऋपे ज्ञानता है ज्ञान को राजस्व समझ धा पृथ्वन भेदेन इका येन जानाति राजस्मिति प्रतिदेह अनत भिन्नात्मनों प्रति सज्जान राजजसमीति प्रतिहदेहेन भिन्न भिन्ना ज्ञान जाना युति से जानते आत्मा भिन्न भिन्न यादव ओ ज्ञान रागस व्याचस्थ भेदे प्रतिशत प्रत्येक में अने सज्व राजसेभान्ना नाना ठीक आत्मा है आत्मावी पुनरु आशंक्य हेतु नाना विभाग विधत्म तो पृथ्वी विधत्म पंच पुनर्म कहते वाचन अन्योंभा पृथक विधान पृथक प्रकार भिन्न भिन्न होने से भिन्न भिन्न प्रकारे, भिन्न लक्षण भिन्न लक्षण हुआ क्योंकि ना प्रकार भिन्नात्मा भिन्नात्मा होने से भिन्न प्रकारे, भिन्न पृथक प्रकार ये हेतु हेतु ज्ञानस्य ज्ञान ज्ञानकर्तृत्व ज्ञान व्यक्ति व्यक्ति तो चैत्र जाना कहें तो ज्ञान का करता चैत्र व्यक्ति यज्ञ्ञ्ञ्ञ... कहें तो ज्ञान का करता फिर हो जाएगा ज्ञान व्यक्ति व्यक्ति का क्रिया का वेदन क्रिया का, का करता है हो जाएगा ये ज्ञान में फिर ज्ञान करते तम चैत्र तो ज्ञान का करता है ज्ञान कैसे ज्ञान का करता है ज्ञान करते समय तम इतिहास में क्या भाष्य में ये न न ज्ञान व्यक्ति इसे अर्थ भाषण व्यक्ति का भी जाना यश जो जा ज्ञान जान जान जानता है ऐसा अर्थ होता है सर्वेश भूतेश्व ज्ञानस्य से कर्तृत्व असंभव संपूर्ण भूत ज्ञान कर्ता नहीं हो सकता है इसलिए ये न ज्ञान व्यक्ति जिस ज्ञान से जानता है जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न जानता है वो ज्ञान को राजस्थान है व्यक्ति से भाषण श्लोक में है यज्ञान व्यक्ति का हमसे जिस ज्ञान से इसे अर्थ करना जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न आत्मा जानता है उसी ज्ञान को राजस्व समझो इस्ञान स्वयं ज्ञान से, ज्ञान का करता नहीं उसे ज्ञान से जानता है सर्वभूत। सज ज्ञान विधि राजसम वो ज्ञान को राजस्व समझो जिस ज्ञान से अलग अलग भूतम अलग अलग आत्मा समझता है उस ज्ञान को राजस्व समझो राजस्व का रज निर्भित रज से सम्बन्ध यनम तद्धा वेतिसु भूतेसुन विद्विराजसम ओं शो मित्र शुनो इन्द्रो शो बृहस्पति शो विष्णु Janaboo, namaste